नारायण नारायण आज का विषय है राम करता है भावना से संतोष मिलता है भोर की बेला बहुत ही उत्तम दूसरे कुछ लोग इस समय नींद में होंगे तो कुछ मन के लड्डू खा रहे होंगे इस भोर की बेला से लगा कर रात को सोने तक चाहे कोई राजा हो चाहे रंग सबकी एक ही दौड़ धूप रहती है और वह होती है संतोष प्राप्त करने की हर आदमी के जीवन में संतोष का आकर्षण बना रहता है वैसे सच पूछो तो संतोष किसी बात पर निर्भर नहीं रहता वह तो श्रीराम करता है भावना दृढ़ करने से ही मिल सकता है संतोष प्राप्त करने का एक अत्यंत सरल साधन हमें सभी संतों ने स्वयं अनुभव करके बताया है और वह है नाम स्मरण बहुत प्यास लगी हो तो सहज भाव से किसी भी नदी का पानी पीने से प्यास बुझ जाती है वैसे सच्ची आकुलता हो तो सहज भाव से नाम नामस्मरण होता है और संतोष की प्राप्ति होती है कहते हैं कि लड़के पढ़ाई करने से पढ़ाई तड़के तड़के पढ़ाई करने से पढ़ाई अच्छी होती है अतः हम भी नाम नामस्मरण का प्रारंभ तड़के से करें काकड़ आरती बड़े तड़के प पलीते से उतारी जाने वाली भगवान की आरती करने पर भगवान का स्मरण समाप्त ही किया जाए ऐसा नहीं या लगातार काकड़ आरती ही करते रहें ऐसा भी नहीं भगवान का अखंड स्मरण और भाव चाहिए बस इसमें सभी बातें आती हैं मुझे विश्वास है कि तुम बहुत प्यार और लगन से यह अभ्यास अखंड रूप में करते रहो तो राम तुम्हारा कल्याण करेगा सभी की यह शिकायत है कि नाम स्मरण करते समय अन्य विचार मन में आते हैं लेकिन अब सोचो कोई आदमी रास्ते से जा रहा हो तो उसे रास्ते में कौन मिलेगा यह कोई उसके हाथ में नहीं होता फिर उससे कोई पूछे तुम्हें रास्ते में कौन कौन मिले तो वह कहता है मेरा ध्यान ही नहीं था तो उसी तरह हम नाम लेते समय उन विचारों की ओर ध्यान ही न दें उनके बारे में ना सोचें उसके लिए समय नष्ट ना करें मैं विचार भूलूँगा भूलूंगा कहने से थोड़े ही विचार भूल जाते हैं नाम स्मरण की ओर ही अधिक ध्यान दें तो विचार अपने आप भूल जाते हैं और फिर धीरे धीरे विचार आना ही बंद हो जाता है एक बार राह भूल जाएँ तो सही राह पर आने के लिए उल्टी दिशा में चलना पड़ता है और फिर उस राह पर चलना पड़ता है यही अभ्यास है और यह तब तक जारी रखना है जब तक अपना ध्येय प्राप्त नहीं करते यह जारी रखने की प्रक्रिया ही तपश्चर्या है ब्रह्मानंद महाराज ने सच्ची तपश्चर्या की वे बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन उन्होंने अपनी सारी बुद्धि श्री राम के चरणों में अर्पित कर दी संसार और बातों की अपेक्षा ऐसा करने से मेरा अवश्य ही कल्याण होगा ऐसी उनकी भावना दृढ़ हुई इसलिए उन्होंने नाम स्मरण का मार्ग स्वीकृत किया और उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया अतः बड़े बड़े साधक जिस मार्ग से गए उस मार्ग से निसंशय होकर चलें उसी में हमारा कल्याण है नारायण नारायण